णव त के दर्शन की तेरहवीं कक्षा पिछली कक्षा में मूल प्रकृति और उससे कार्य जगत की उत्पत्ति इस विषय में बातें रखी गई कि कार्य जगत तभी उत्पन्न हो सकता है जब मूल प्रकृति को भी स्वीकार किया जाए इसी संदर्भ में अनेक तरीके से बात को रखा गया कल के पाठ में से किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं आगे पाठ को चलो फिर तो देखिए सूत्र संख्या 119 जो कि हमने कल अंत में किया था एक बार रोकना उसको नहीं तो सांख्य दर्शन की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 तो फिर घड़े की उत्पत्ति की बात आप क्यों कह रहे हो वो तो मिट्टी में था ही पहले से ऐसा उस पर आक्षेप किया था एक सौ सूत्र में अब इसका उत्तर सिद्धांती एक सौ सूत्र में देता है हा? तो इसका उत्तर अब एक सौ सूत्र में दिया जा रहा है बोलेंगे न अभिव्यक्ति निबंधनऊ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 अब उसका समाधान कर रहे हैं कि ये जो व्यवहार और अव्यवहार है व्यवहारा व्यवहार व्यवहार और अव्यवहार किसका उत्पत्ति का व्यवहार और उत्पत्ति नहीं हुई है इसका व्यवहार उत्पत्ति का व्यवहार कि ये वस्तु उत्पन्न हुई है और ये वस्तु उत्पन्न हुई है इसका व्यवहार ना करना यानी न बोलना न कथन करना जब वस्तु उत्पन्न होती है तो उसका व्यवहार होता है कि ये उत्पन्न हुई है बोलने का व्यवहार और जब वस्तु उत्पन्न नहीं हुई है तो यह नहीं कहा जाता कि उत्पन्न हुई है उत्पन्न होने का अव्यवहार हुआ यानी उत्पन्न होना नहीं कहते तो ये जो व्यवहार और अव्यवहार है यह अभिव्यक्ति निबंधन अभिव्यक्ति के कारण से है हम इसको उत्पत्ति अनुत्पत्ति कह रहे हैं लेकिन इसमें हमारा तात्पर्य क्या है अभिव्यक्ति का है प्रकट होने का है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 अभिव्यक्ति तो हम मानते ही हैं हो गया यहां तक अब आगे एक सौ सूत्र इसकी पृष्ठभूमि पीछे से देखेंगे पीछे 111 और 112 सौ बारवा ये सूत्र तो एक में, में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 मौम समाप्त होता जाता है लगता है कि चला गया लेकिन उड़ करके कुछ वातावरण में चला जाता है कुछ अग्नि में परिवर्तित हो जाता है ऊष्मा में बदल जाता है कार्बन में बदल जाता है केवल रूपांतरण हो रहा है ये ही नाश है तो नाश है, लाया है। ये सभी वैदिक दर्शनों का ये मूल एक सिद्धांत है कुछ तो इसमें यह भी कह सकते हैं कि शरीर समाप्त होने के बाद उसका बिल्कुल ठीक तो थी है, बिल्कुल ठीक है यही बात है तो के आत्मा के लिए क्या है? आत्मा के लिए? आत्मा का तो कारण में लय नहीं होता उसका कोई कारण ही नहीं है नहीं, उसके लिए नहीं क्या बोले? कुछ नहीं वो तो नित्य है अब जैसे घड़ा मिट्टी में मिल गया शरीर जल के मिट्टी में मिल गया लेकिन शरीर तो नहीं रहा ना अभी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 मकान को तोड़ देते हैं नष्ट हो गया भूकंप आके सारे मकान नष्ट हो गए अब यूं तो सारा मलबा नीचे पड़ा ही है ना सीमेंट चीजें सारी चीजें नीचे पड़ी हैं कहीं गई थोड़ी ना है लेकिन फिर भी हम कहते हैं नाश हो गया उसके संयोग का ही तो विघटन हुआ है संयोग ही तो हट गया उसी उस रूप में नहीं रही अपने उसमें जितना भी है कारण हो गई और तो उसको छोटा कर देंगे तो और अपने कारण में चली जाएगी तो ये भी जो सारा संसार है कार्य जगत है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 क्योंकि कारण रूप में तो विद्यमान है वो वहां पर और क्या न सतासित सत भी नहीं था उस समय तो सत नहीं था मतलब ये कार्य रूप में नहीं था जो कार्य जगत हमें दिखाई देता है सत्तात्मक वो वहां पर कुछ भी नहीं पर, मिल रहा है इसलिए कह रहे हैं सत नहीं था लेकिन क्या सत नहीं था तो असत होना चाहिए फिर तो सत का विपरीत तो असत ही है तो बोले न असता असत भी नहीं था वो अभाव भी नहीं था शून्य भी नहीं था नासित नो सदासी नासित रजो नो व्योमा परोयत जो नासदीय सूक्त थे ये सृष्टि का रचना का और प्रलय अवस्था का उसका वर्णन है इस सूक्त का सृष्टि रचना विषय ऋग्वेदादी भाष्य भूमिका में भी महर्षि ने इनको दिया है मंत्रों को तो इसलिए ये विचित्र स्थिति है हम इसको विरोध नहीं कहेंगे कि एक तरफ वो कह रहा है कि असत नहीं था और दूसरी तरफ कह रहा है सत्य नहीं था तो भाई न तो सत्था था न असत तो उनसे भिन्न क्या था नई विचित्र चीज थी क्या तो सत और असत से भिन्न तो कोई चीज होती नहीं यहां भी सूत्र आया था ना ये पूर्व कहे कि नहीं ये अभाव न तो वस्तुरूप है अवित्या त्याग और न रूप है सत रूप मानोगे तो ये दोष आएगा विजातीय द्वैत की आपत्ति आएगी असत मानोगे तो असत से तो कोई वस्तु बनती नहीं है तो उसने कहा था कि मैं सत्य असत से भिन्न कोई तीसरी चीज मान लूंगा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 शून्य हो गया था तो इसलिए कहा न असत आसीत, असत भी नहीं था इसको शून्य भी मत समझ लेना क्योंकि नाश कारण ले है कारणल है नाश हुआ है तो कारण में लीन हुए हैं, कारण तो फिर भी वहां पर है सत्ता तो फिर भी वहां पर है पर इस रूप में नहीं है इसलिए सत नहीं था अब मकान नष्ट हो गया तो कहे की भाई जब तो कुछ भी नहीं रहा वहां पर पहले तो कुछ भी नहीं रहा तो मतलब कुछ भी नहीं रहा ऐसा कोई सोच ले नहीं ऐसा मत बोलो कि कुछ भी नहीं रहा मलबा तो अभी भी है वहां पर पूछिए पहले से तैयार किया कि और इसको चलाना सब चलाना सब सीख ले ये बार बार दूसरों की सहायता नहीं स्वतंत्र होना चाहिए इसको समझ लीजिए कैसे चलता है बाद में बता देना पूछिए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 लेकिन जो मूल सिद्धांत है भाव का अभाव नहीं होता और अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती ये अटल सिद्धांत है ये वेद का भी है और भी हमारी इस पूरी वैदिक परंपरा में ये अटल सिद्धांत है पूछिए जी ये तो जो वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं जो पार्टिकल जैसे बताया गया है वो तो सत्र में जो आया है वहां तक अभी नहीं पहुँच पाए पार्टिकल के माध्यम से या वही है जो में इसका कारण बताया गया सब चीज़ तो? नहीं देखिए वो मूल कारण तक पहुंचे ऐसा नहीं कह सकते अभी अभी खोज चल रही है आज जो जिसको अंतिम मानेंगे कुछ वर्षो बाद में उससे भी छोटा कुछ मिल जाएगा तो कहेंगे की नहीं अब ये अंतिम है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 तो बहुत प्रसन्न हुए कि देखो हमारे दर्शन और ये बातें सिद्ध हो गई क्योंकि हमारे यहां भी तीन ही चीजें मानी थी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी तीन ही थे इसे हमारे यहां देखो तीन चीजें मानी गई जो प्रोटॉन है वो सत्व गुण है आकर्षित करता है इलेक्ट्रॉन है वो चारों ओर घूमता है गति वाला है क्रियाशील है ये रजोगुण है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 ये कहा था ये कहा था ऐसे ही ईथर के लिए हुआ था उन्होंने ईथर नाम का एक तत्व जो पहले मानते थे ईथर। वो इसकी तुलना आकाश तत्व से बिल्कुल आकाश के जो लक्षण हमारे लिखे हैं, वो ईथर जैसे ही हैं, बिल्कुल और फिर बाद में वैज्ञानिकों ने कहा कि ये ईथर विथर कुछ नहीं होता है अब कहा जाएंगे तो लिखा भी है उदयवीर जी ने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 विज्ञान को पकड़ के और जैसा यहाँ लिखा है उसको वहां घटाएंगे वेद को भी घटाएंगे इसको भी घटाने का प्रयास करते हैं ना ठीक है कुछ दिन के लिए खुशफहमी हो सकती है कि हाँ संगति लग गई हमारे यहाँ विज्ञान है और बिल्कुल वही है जो आज का विज्ञान कह रहा है वो हमारे यहाँ है अंतिम चीज हो तब तो ठीक है तो लेकिन सावधानी रखनी चाहिए वही पलट जाएंगे तब आप कहीं के भी नहीं रहेंगे मुद्दे लायक नहीं रहेंगे क्या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 दूसरो पे आश्रित नहीं होती है वो अपने आप में स्वयं पे आश्रित होती हैं दूसरों पर नहीं होती हैं वो कारण द्रव्य कहलाते हैं ये कार्य द्रव्य और वो कारण द्रव्य तो इसमें किन्हीं को पूछना हो तो कुछ अन्य कोई हो तो उन तक पहुंचा दीजिए हाथ खड़ा कर लीजिए बोलिए जी आपने बताया कि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 दोनों में कोई आपत्ति नहीं है पूछिए। अच्छा जी अभी अभी आप जो द्वित्य पदार्थ जो कारण कारण से दोस्त है कारण से दोस्त होते हैं साथ ही साथ वो सुश्रित होते हैं एक घाटक होते हैं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 और सत्वर तम में भी सत्व के भी बहुत कण हैं रज के भी बहुत कण हैं तम के भी बहुत कण हैं वो जो सब ये अलग अलग कण हैं वो नित्य हैं प्रकृति नाम का कोई एक कण या एक तत्व नहीं है जिसको हम मूल प्रकृति कहते हैं वो एक संज्ञा है नाम है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 ये तत्व तो भी हैं, तो ये नामकरण तो हम इनका कर सकते हैं कोई बात नहीं है अक्षर जी जो हेतुमत अध्ययम या सिद्धांत है ये इसी सूत्र से निकला है जो हेतु वाला होता है वह आदित्य होता है क्योंकि हम पहले बहुत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 कैसे पता लगता है तो, तो ये तो सामान्य से बोल देंगे कि भाई उस कार्य को देख के ही पता लग जाता है तांबे का घड़ा है घड़ा तो, दिख रहा है तो तांबा देख, तो तांबे का बना हुआ है सोने का कुंडल है चांदी का कुंडल है तो पता लग रहा है वैसे ये कपड़ा है सूती धागे से बना है या रे, रेशमी धागे से बना है और कपड़े से ही पता लगता है तो वो कुछ बातें यहां पर बताई जा रही है कि हमें पता कैसे लगता है एक सौ सूत्र बोलेंगे आंजस्याद अभेदोवा गुण सामान्यादेह तत्सिद्धि ही प्रधान, प्रधान, प्रधान व्यपदेशात तो पहला तो उत्तर दिया आंजस्या अंजस्य कहते हैं अनायासी बिल्कुल सरलता से बोले कार्य को देख ही पता लग जाता है कि इसका क्या कारण है रोटी को देख ही पता लग जाता है कि यह गेहूं की है या बाजरे की है उसमें तो कोई कठिन तो नहीं है, तो सरल है तो आंजस्या सरलता से कार्य को देख के ही हमें पता लग जाता है ये किस चीज से बना है। भाई इस वाहन की का शरीर बॉडी जो है ये लोहे की बनी हुई है या प्लास्टिक की है और उसको ही देख करके पता लग जाता ये दरवाजा लकड़ी का है या लोहे का है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 प्रधानमति प्रधीयते प्रधीयते उसी को खोला प्रध्रीय इसको खोला प्रारभ्य व्यक्तिरूपम यस्मात् व्यक्ति मतलब प्रकट रूप जो कार्यद्रव्य है उसका रूप जहां से प्रारंभ होता है प्रधीयते प्रध्रीय प्रारभ्यते व्यक्ति रूपम यस्मात् तत्प्रधानम तो ये प्रधान नाम से भी इसका पता ये शब्दिक दृष्टि से इसका कथन एक हेतु दिया गया ठीक है अब ये जो दो बातें हैं प्रकृति मूल प्रकृति और कार्य द्रव्य इन दोनों के कुछ और विशेषताएं यहां पर बता रहे हैं 126वां तो सूत्र बोलिए त्रिगुण अचेतनत्वादि द्वयोः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 आदि से फिर हम इसमें और चीजें भी ले लेते हैं उसके अंदर अन्य जो जड़ वस्तुओं के गुण हैं, उनको भी हम उसमें ग्रहण कर सकते हैं बोलो। इसमें इसको ब्रह्म बोले ब्र, ब्रह्म या ब्रह्म प्रकृति को ब्रह्म नहीं ब्रह्म ब्रह्म नहीं कहेंगे ब्रह्म शब्द परमात्मा के लिए आएगा वो चेतन है वो अलग प्रश्न नहीं उठाइए इससे संबंधित केवल लीजिए ब्रह्म ज्येष्ठ ब्रह्म वो परमात्मा है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 यदि सत्वर स्तम स्वयं धर्म होते तो उनका धर्मों का गुणों का गुण नहीं बताया जाता है कभी भी यहाँ जो धर्म बताए जा रहे हैं इसका मतलब है जिसके ये धर्म हैं वो द्रव्य है कण है तो गुणा नाम यानी इन तीन गुणों का अन्योन्यम वैधर्मियम एक दूसरे से विधर्मता है विपरीत धर्मता है समान धर्मता नहीं है इन गुणों के कारण से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 अनिच्छा दुख इसका द्वेष इसका ग्रहण करेंगे अप्रीति और विषाद से यहां पर मोह का तम का जड़ता का ग्रहण करेंगे अज्ञानता तो प्रीति अप्रीति और विषाद अप्रीति जो गुण है ये सत्व का बताया जा रहा है क्रमशः लेंगे सत्वर स्तंभ का यथा संख्य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 ये कुछ धर्म प्रकट तो आत्मा में होंगे कर तो हम ही रहे लेकिन चित्त में इन गुणों की अधिकता होने पर हमारे में ऐसा व्यवहार दिखाई देता है जब सात्विकता बढ़ती है तो हमारे में ये चीजें दिखाई देंगी रजस का देखिये आप प्रवर्तन यानी प्रवृत्त होना कार्यों में किसी भी कार्य को प्रारंभ कर रहे इसका मतलब है वहां पर अभी रजोगुण का उभार है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 विषाद का मतलब मोह है गुरु आवरण मोह आगे भी लिखा है अज्ञान मद आलस्य भय दैन्य अकर्मण्यता नास्तिकता स्वप्न निद्रा इत्यादि ये तमो गुण के कारण से हमारे को प्राप्त होते हैं ये कुछ गुण धर्म बताए पूछिए हाँ पूछिए आप पूछ लीजिए उतर दीजिए ये जो सब डीजे उनको अकला दीजिए हाँ प्रभाव हमारे शरीर पर भी शरीर पर भी पड़ता है मन पे पड़ता है और अंततः प्रभाव तो चिदवसान भोगा आत्मा पर पड़ेगा यानी आत्मा आलस्य में आएगा अब शरीर में भारीपन है इसका मतलब तो मोगुण की प्रधानता है शरीर बहुत हल्का फुल्का है सक्रिय है उत्साह बना हुआ है प्रसन्नता है सक्रिय है तो रजोगुण की है हाँ। तो मूल हाँ। तो प्रकृति तो का मूल प्रकृति तो उससे कोई ऊपर नहीं बनेगा मूल प्रकृति से ये जो हमारे को कार्य द्रव्य मिले हुए इनमें इन जब न्यूनाधिकता होती है उसका प्रभाव हमारे पास शरीर का पड़ेगा इंद्रियों का पड़ेगा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 हम जो भी उपयोग कर रहे हैं ये कार्य द्रव्यों का ही कर रहे हैं मूल प्रकृति का कोई उपयोग नहीं कर रहे बोलिए तो तो मैंने जो राजन है इनका शरीर ने प्रभाव कैसे काम किया था, था ताम ताम ता। जी रज को ले लेते हैं मान लीजिए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 अपने बच्चों के बारे में सोचने लग गए अपने भविष्य के बारे में कहीं भी हालांकि उसमें भी चंचलता है लेकिन इधर की अधिक चंचलता को उससे रोका हमने कांटे से कांटा निकालने वाली बात है जब इधर आए तो यहां से फिर हम सात्विकता में चले गए और हम अधिक चंचलता है तो वात शामक जो चीजें ठंडी चीजों का प्रयोग किया जाता है उष्ण चीजों से चंचलता बढ़ती है शीतल चीजें ली जाती है मधुर चीजें ली जाती है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 और कौन पूछ रहे थे कुछ जी जो इसमें विशेषताएं दी गई हैं तीनों भाव की सड़कों में जो लघु लघु का, का, हाँ। का मतलब होता है हल्का लाइट हल्कापन आकार में छोटा होता नहीं वो लघु अर्थ नहीं है या अनुभूति में हल्कापन है जैसे हम कहें की जो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 चल रहे हैं रजोगुण का प्रयोग है स्थिरता से जा रहे हैं इस साथ में तो उचित तमोगुण का प्रयोग है और हमें पता भी लग रहा है कि कैसे कैसे पैर रखे जा रहे हैं कहाँ जाना है ये सबके गुण का प्रयोग है साथ में तो चलने में भी तीनों चीजें हर चीज में तीनों रहती हैं संतुलन रहना चाहिए बस पूछुता शब्द हैिजुता का मतलब है सरलता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 तो 130 में में एक सौ सूत्र में ये तीन सूत्र एक साथ हैं 130, सौ और बत्तीस उनमें तीन कारण बताए गए हैं तो पहला है उनके परिमाणात् द्रव्यों का अपना एक परिमाण होता है इसकी जगह पाठभेद मिलता है परिणामात परिणाम बदलाव होने से परिमाण और परिणाम ये दो अलग अलग शब्द हैं।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 देखो साधारण ओम ओंश